भाष्यार्थ अध्याय अद्यायचार ब्राह्मण एवं अत्य प्रक्षीय विद्या उद्भूता च विद्या सर्वात्म यदा तदा पी तद्भाव भावितः तप्ने मन्यते स मनते सर्वात्म भाव सोस्मा सोश्यात्मन परमोलोक परम आत्म भाव स्वाभाविक इसी प्रकार जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है और सर्वात्मा विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है उस समय उस भाव से भावित रहने के कारण वह स्वप्न में भी मैं ही वह सर्वरूप हूँ ऐसा मानता है यह जो सर्वात्म भाव है वह इस आत्मा का परमलोक स्वाभाविक परम आत्म है यू सर्वात्म वर्गा सर्वात्म मप्यन बालाग्रमात्रप्य दृश्य से नाहस्मी तदवस्था विद्या तथा अविद्या ये पिता। अनात्म भावा ते प्रत्युपस्थाता अनात्म्भा परव्यवहार विषया लोकान अपेक्षायां सर्वात्म भावः समस्तनों बह्य सोश पर लोक तस्कृ्य मालायां अविद्यां विद्या कां सर्वात्म मुक्तः मोक्ष यहाय ज्योतिष प्रत्यक्षत तद्वत् से त्याल इत्यर्थः और जो सर्वात्म भाव से उतरकर अपने को बालाग्रभा मात्र भी मैं यह नहीं हूँ इस प्रकार अन्य रूप से देखता है वह अवस्था अविद्या है उस अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए गए जो अनात्म भाव है वे स्थावर पर्यंत लोक अपरम है उन व्यवहार विषयक लोगों की अपेक्षा यह सर्वात्म भाव पूर्ण तथा अंतरबाह शून्य है इस, इस वह इसका परम लोक है अथा अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है तात्पर्य है कि जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है उसी पर विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है तथा विद्याम अप्युकृष्य माणायाम तिरोधीयायाम च विद्याम अविद्याल प्रत्यक्षता एवोपल्यते लते अथ यैण्ती जिनती इति ते एं विद्या विद्याकार्ये विद्या सर्वात्मा भवति भवति अविद्या च सर्वो विद्यात्म पिछिनात्म्ब प्रविभक्तो भवति यतः प्रविभक्तो भवति प्रवक्त यभक्त विरुद्धवादन्य जीयते च चर्वा विषय समस्तस्तु सन कुतो क्यों विरुद्येत विरोधाभाव केन हन्यते जीयते च इसी प्रकार अविद्या का उत्कर्ष और विद्या का तिरोभा होने पर भी जिस समय मानो इसे कोई मारते हैं अथवा वस्म करते हैं इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है वे ये सर्वात्म भाव और परिचिनात्म भाव क्रमशः विद्या और अविद्या के कार्य हैं शुद्ध विद्या से पुरुष सर्वात्मा हो जाता है और अविद्या से असर्व होता है वह किसी अन्य से विभक्त हो जाता है और जिससे विभक्त होता है उससे विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहने के कारण मारा जाता है जीता जाता है तथा खदेड़ा जाता है असर्व का विषय रहने पर ही भिन्न होने के कारण यह सब होता है यदि सर्व रूप रहता तो किससे भिन्न होता जिससे कि उसका विरोध हो सकता और विरोध न होने पर वह किसके द्वारा मारा जाता जीता जाता अथवा खदेड़ा जाता अतः अविद्या सतत्व मुक्त भवति सर्वात्मा संतम असर्वात्म ग्राहयती आत्मनोन वस्वंतरम अविद्यम प्रत्युपस्थापय आत्मा असर्वयती तत तद् कामो ये च यत्र तत फल तदेतुक्षदिवैतम तदितर इतर पश्यति इत्यादि अतः यह अविद्या का स्वभाव बताया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपने को असर्वात्म रूप से ग्रहण करता कराता है आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ना होने पर भी उसे उपस्थित करता है तथा आत्मा को रूप बना देता है फिर जिसे भेद मानता है उसके विषय में कामना होती है कामना से क्रिया स्वीकार करता है और उससे फल होता है इसी से यह कहा है और आगे कहा भी जाएगा कि जहाँ दैसा होता है वही अन्य अन्य को देखता है इत्यादि इदम अविद्या सतत्व सहकार्येण प्रदर्शित विद्या या कार्य सर्वात्म प्रदर्शि विद्य विपर्ये साद्याम स्वाभाविकको धर्म यस्मा विद्यामा स्वयंपचीय सती का गता परिनिष्ठिते सर्वाम भाव सर्वात्मनावर्त्वामीव सर्पज्ञानम रज्जु निश्चय तत्र त्र ये सर्वत्म भूत कं पश्येत इत्यादि तस्मान् धर्मो विद्या नी स्वाभाको कदाचिद्युप्य सब तो रिवोष प्रकाशयो तस् तस्या मोक्ष उपपद्यते यह अविद्या का स्वरूप उसके कार्य के सहित दिखाया गया तथा अविद्या के विपरीत रूप से विद्या का कार्य सर्वात्म भाव दिखाया गया वह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है क्योंकि विद्या का उत्कर्ष होने पर वह स्वयं क्षीण होने लगती है और जिस समय विद्या के परमात्मा भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय रज्जु का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प ज्ञान के समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है ऐसा ही कहा भी है जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा क्या देखे इत्यादि इसलिए अविद्या आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि सूर्य के उष्णता और प्रकाश के समान स्वाभाविक धर्मों का कभी उच्छेद नहीं हो सकता अतः उससे मोक्ष होना संभव है मोक्ष का स्वरूप दर्शित करने में स्त्री से मिले हुए पुरुष का दृष्टान्त इदानिम युसौ सर्वात्म भाव मोक्षो विद्या कारक सा प्रत्यक्षतो यत्रा विद्या काम यद्यामकर्मा न सके तदेत प्रस्तुत यम कामयत न कंचन, काम कंचन स्वप्न पश्यति इति अब यह जो विद्या का फल क्रियाकारक एवं फल से रहित सर्वात्म भाव रूप मोक्ष है जिसमें कि अविद्या काम और कर्म का अभाव है उसका प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न देखता है इस प्रकार जिसका प्रकरण चला था तद्वा त अपहत पाप्मा भय रूप तद्यथा प्रिय संपरी स्वक्त न बाह्य किंचन वेद नातरमे में पुषापाजेन्ना संपरी स्वक्त न बाह्य किंचन तद्वा वेदना तमहत्मका मकाम रूप शोकन वह इसका काम रहित पाप रहित और अभय रूप है व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का इसी प्रकार यह पुरुष प्राग्यात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का यह इसका आप्तकाम काम, अकाम और शोक शून्य रूप है तदैतत्वा अच्छे ऊपम सर्वात्म भाव सोस्य परमो लोकत तदतिदी रूपरवाद काम अतिग्छंदो यस्मादतिदम अनेसौ शांदो गायत्रीदी छंदो वाची अयं तो काम वचनः अतः स्रा तथाप्यति इति पाठः तथाप्यतिद्व पाठ स्वाध्यायधर्मो द्रष्ट्य अस्ोक काम वचन प्रयुक्त छंदशबंद अतिदने यह रूप जो कि सर्वात्म भाव एवं अय इसका पर लोक है इस प्रकार कहा गया है वह अति छंदा अर्थात अति छंद रूप है क्योंकि अति छंद शब्द रूप का विश्लेषण है छंद काम को कहते हैं अतः जिस रूप से छंद काम की निवृत्ति हो गई है वह अति छंद रूप कहलाता है जो शांत छंद शब्द है वह उससे भिन्न है जो गायत्री आदि छंदों का वाचक है यह छंद शब्द तो कामवाची है इसलिए स्वरांत ही है फिर भी अति छंदा ऐसा दीर्घांत पाठ तो स्वाध्याय धर्म ही समझना चाहिए लोक में स्वच्छंद पर इत्यादि शब्दों में छंद शब्द का काम अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है अतः काम वर्जित इस अर्थ में इस रूप का अतिदम इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए तथा पत्थ पापम पाप, पाप शब्दे धर्म धर्मुचे पापम भी संसृज्येत पापमनो विजहात अपहृत पापम धर्मा धर्म वर्जित इसी प्रकार वह अपहत पापम है यहाँ पापम शब्द में धर्म अधर्म दोनों ही कहे गए हैं जैसा कि पापम भी संसृज्यते पापमनो विजहाती इन वाक्यों में कहा गया है अतः अपहत पाप अपहत्प अर्थ धर्म से रहित भयम रही नामा विद्या कार्यम अविद्या नाम विद्याम अवदिया युक्तम युक्त तत्न कारण प्रतिषेधो अभयूप मि विद्यार्जित मितेत यदेत विद्याफल सर्वात्म भाव तदेतदति रूपम छंदपहत पापारधर्मर्जित अभमेतद इदंवपन्यस्त अतीत अतीताब्राह्मण अतीता सप्त समा, अभिजनक्रासीगमत इह तो तर्क प्रपंच दर्शितागमारढ़ तथा तो अभय है भय तो अविद्या का ही कार्य है अविद्या से भय मानता है ऐसा पहले कहा जा चुका है यह उस अविद्या के कार्य के द्वारा कारण का प्रच्छेद किया गया है अभय रूप अर्थात जो अविद्या से रहित है इस प्रकार यह जो विद्या का फल सर्वात्म भाव है वह काम रहित पुण्यपाप रहित एवं अभय रूप है यह संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है इसलिए अभय रूप है इसका इसमें पूर्ववर्ती ब्राह्मण के समाप्ति में हेक जनक तो अभय को प्राप्त हो गया है इस वाक्य द्वारा पहले ही वर्णन कर दिया गया है यहाँ तो पूर्व प्रदर्शित वेदार्थ में प्रत्यय विश्वास की दृढ़ता के लिए ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया गया है अयमात्मा स्वयं चैतन्य ज्योति स्वभाव सर्व स्वचतन्य ज्योति सा यित पश्य रमती चलती जाति चैत्युक्तम स्थितम चैतन्ययतो नित्यम स्वरूपम चैतन्य ज्योतिष परमात्म यह स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा सबको अपने चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित करता है वह जो कुछ उस अवस्था में देखता रमता रमण करता विहार करता एवं जानता है उस सब से असंग रहता है ऐसा पहले कहा जा चुका है यह चैतन्य आत्मा का नित्य स्वरूप है ऐसा युक्ति से भी निश्चय होता है स यद्यामा अभी नूपेण वर्तते कस्मादय अह मस्मी मा वा बहिर्वा अस्मत्म वह इमा भूतानीति जागृतस्वोर न जानाच्य शणव्वत्र ज्ञान मेवा ज्ञान हेतु एकके तत्क्य दृष्टि प्रत्यक्षे भवती विवक्षितोर्थ इत्याह। इस अवस्था में यदि वह आत्मा नष्ट न होकर अपने स्वरूप से ही विद्यमान रहता है तो जागृत और स्वप्न के समान मैं यह हूँ इस प्रकार अपने को और अपने से बाहर इन भूतों को क्यों नहीं जानता इस पर यह कहा जाता है इस अवस्था में उसके न जानने का जो हेतु है सो सुनो उसके न जानने का कारण एकत्व ही है यहाँ एकत्व तो अर्थ आत्मा का अद्वैत बोध नहीं समझना चाहिए क्योंकि सुसुप्त में यह बोध नहीं होता बोध होने पर तो किसी अवस्था विशेष से जिसका शब्द द्वारा निर्देश किया जा सके संबंध रहता ही नहीं सुसुप्त में चित्त का लय होने से कुछ क्षण के लिए नानात्व का भान नहीं होता इसे आशय से एकत्व तो को कारण बताया है कार अपने को और अपने से बाहर इन भूतों को क्यों नहीं जानता इस पर यहां कहा जाता है इस अवस्था में उसके न जानने का जो हेतु है, है सो सुनो उसको न जानने का कारण एकत्व तो ही है सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है विवक्षित अर्थ दृष्टानते स्पष्ट हो जाता है इसलिए श्रुति कहती है तत्त्र यथालोके प्रियया श्रिया सम्पक्तः सम्यक परिस्पक्त कामयंत्या कामुक का सन्न बाह्यम किचि किंचिद्पी वेदम वस्तुति न अयम् अहमस्मि सुखी दुखी वेति अपरिस्वक्तु तथया प्रविभक्त जाना सर्व बाह्य आभ्यार चरस्वोत्तर काल जानाति यम स्वेकवापत्तेन जाति एवमे यो यषा क्षेत्रो भूतमासर्गत सैंधवखिवतभक्त जलादौ छंद्राद्रतित पुरुषः प्र सोय पर स्वाभाकम परेन ज्योतिषा संपरी सम्यकपरी निरंतर सर्वात्मा न बाह्यम किंचन वस्वंतरम नाप्यांतरम आत्मरी अयम अहमअ्मी सुखी दुखी वेदी वेद इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में अपनी कामना करने वाली प्रिया इष्ट स्त्री से स्वयं भी कामुक होकर सम्यक प्रकार से आलिंगित हुआ पुरुष अपने से बाहर मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु है ऐसा नहीं जानता और न भीतर ही जब मैं सुखी अथवा दुखी हूँ ऐसा ही जानता है उसे अलिंगित न होने पर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातों को जानता है अनिंगन के बाद तो एकाकारता हो जाने से वह कुछ नहीं जानता इसी प्रकार जैसा कि वह दृष्टांत है क्षेत्रज्ञ पुरुष भूत मात्रा के संसर्ग से लवण खंड के समान विभक्त होकर जलादि में चंद्रमादि के प्रतिबिंब के समान इस देहेंद्री में प्रविष्ट हो रहा है वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ स्वरूप पर ज्योति प्रज्ञा से प्राज्ञ से सम्यक प्रकार से परिसक्त अर्थात एकीभूत होकर निरंतर और सर्वात्मा होने के कारण न तो किसी बाह्य व को जानता है और न आंतर अर्थात आत्मा में ही यह सुखी अथवा दुखी मैं हूँ ऐसा समझता है इस प्रसंग से कोई यह न समझ ले कि सुसुप्त में जीव व आत्मनिष्ठ एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है यह तो बोधवान का स्वरूप है जो किसी अवस्था विशेष से परिचन्न होगा वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है इस प्रकरण का तात्पर्य जैसा कि पहले टिप्पणी में बताया गया है इतना ही है कि उस समय कुछ भी भान नहीं रहता सुसुप्त से जागने पर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि मैं सुख से सोया हुआ कुछ नहीं जाना इत्यादि उसको सर्वात्म भाव का बोध नहीं रहता क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जाने पर आवरण रहता नहीं सुसुप्त से जीव पुनः जागृत अवस्था में आता है इससे उसकी स्वरूप स्थिति नहीं मानी जा सकती स्त्री पुरुष के मिलन का दृष्टांत अथवा सुसुप्ति का दृष्टांत वस्तु को समझाने के लिए एक सब एक देशी दृष्टान्त मात्र है मुक्त पुरुष को किसी दूसरे से वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती तत्र चैतन्य ज्योति चैतन्यज्योतिस्व कस्म न जानातीती यदक्खि तेतुम्तक यहांपुरश्यो संपरस्वो तत्र ना विशेष विज्ञान हेतु ना चारण आत्मनों वास्तव प्रत्युपस्था विद्युत त्र चा विद्यादा प्रविवेणकत ज्ञान गे आदि कारक विभाग सती कशेष विज्ञान प्रादुर्भाव कामो व स्वाभाविके स्वूपस्थ आत्मज्योतिषी इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यत्म स्वरूप होने पर भी वह इस अवस्था में क्यों नहीं जानता सो so, उसमें मैंने एकत्व या हेतु बतलाया जिस प्रकार की परस्पर आरिंगित स्त्री और पुरुष का एकत्व होता है इससे स्वतः ही यह बात बतला दी गई कि नानात्व विशेष विज्ञान का हेतु है और नानात्व का कारण आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रस्तुत करने वाली अविद्या है यह बतलाया जा चुका है तो जिस समय यह अविद्या से अलग हो जाता है उस समय इसकी सबके साथ एकता ही हो जाती है तब आत्मज्योति के अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर ज्ञान ज्ञाधिकारक विभाग के न रहने पर विशेष विज्ञान का प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हो सकते हैं यस्मादेव सर्वैकत्वेवापसी रूपम अतस्तवा अस्यात्मन स्वयं ज्योति समस्तमेतत स्वभा सेतूपा यस्तमेत तस्द काम अस्मे तदिद आप्तकाम यभक्त काम तदाकाम जागृतावस्थया दिदीप नीद तथा प्रविभज्यते कुतचि प्रवज्यतस्तकामती क्योंकि इस प्रकार सबके साथ एकता ही उसका रूप है इसलिए इस स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का यह रूप काम है क्योंकि यह इसका समस्त रूप है इसलिए इस रूप में समस्त काम प्राप्त करते हैं अतः यह आप्त काम है जिसकी इच्छा उससे अन्य रूप से विभक्त रहती है वह अनाप्त काम होता है जिस प्रकार जागृत अवस्था में देवदत्ता रूप किंतु यह आत्मतत्व उनकी तरह किसी से विभक्त नहीं है इसलिए यह काम है किस्म वस्तंतरा प्रविभ्य आहोस्दात्म तद वस्तर अत आह न्यस्यात्म यत् यद आत्मकाम आत्म काम रूपे अ प्रविता प्रविभक्ता इवात्व यथा काम्यम यहान तस्त्म अन अनुपस्थापक अभाम काम अत एवा कामेत रूप काम्य विषयाभा शोकातरम शोक छिद्रम शोकशून्य मितेत शोकमद्य मा सर्वताशोकमेतदूप शोका वर्जित क्या यह आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभिन्न नहीं है अथवा आत्मा ही वह वस्वंतर है इस पर श्रुति कहती है आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि वह रूप आत्मकाम है जिस प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में आत्मा से अन्यत्र विभक्त के समान तथा अन्य रूप से कामना किए जाने वाले काम होते हैं उस प्रकार सुसुप्त में अन्यत्व को प्रस्तुत करने वाले अविद्या रूप हेतु का अभाव होने की कारण आत्मा ही उसके काम है। जहां अविद्या का तात्पर्य सांसारिक राग द्वेष सुख दुख आदि से है उसका अभाव हो जाने का अर्थ है उसका भान न होना सुसुप्त में जैसा कि पहले बता आए हैं अव्याकृत माया से संपर्क तो बना ही रहता है भान तो इसलिए नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है अन्यथा अविद्या का अत्यंता भाव मान लेने पर तो मुक्त और सुसूप में अंतर ही नहीं रह जाएगा इसलिए वह रूप आत्मकाम है इसी से काम विषयों का अभाव होने के कारण यह रूप अकाम है तथा शोकांतर शोक छिद्र अर्थात शोक शून्य अथवा यह शोक मध्य है तात्पर्य यह है कि यह रूप सर्वथा ही अशोक अर्थात शोक रहित है